और बानवे सूत्र में कहा गया है समाधि परिणाम और सूत्र में कहा गया है एकाग्रता परिणाम तो इसको संक्षेप में आप इन सूत्रों को में संक्षेप आगे का पार्ट किसी से संबंधित है तो नवे को संक्षेप में देखेंगे जो स्थान निरोध संसारियों यो अनुभव प्रादुर्भाव काल में क्या होगा जो स्थान संस्कार तो होगा दुन संस्कार दब जायेंगे दुस्थान संस्कारों का निरोध होगा दुस्थान संस्कार दब जाएंगे और निरोध संस्कार प्रकट हो जाएंगे, उभर जाएंगे, ये कब होता है समाधि कार्य में उसमें क्या है निर्विकल समाधि में तो सभी प्रकार के दूसान संस्कार क्या सभी संस्कार दब जाएंगे निरोध संस्कार रहेंगे और समिकल्पक समाधि में क्या होगा की समाधि में भी दुखान संस्कार दबेंगे संस्कार है ना जब संस्कार तो जितने जगह से चित्र को हटाया है उतनी जगह से चित्र का निरोध होगा एक ध्य के आकार की चित्र वृत्ति हुई है चित्त की वृत्ति एक आकार की होती है किसमें कविकल समाधि में कविकल समाधि में चित्त अन्य स्थानों से हटा एक धेय लगाते हैं तो चित्त एक ध्य के आकार की होती है तो एक दे की चित्त होती है इसके पहले क्या करना पड़ा कि अन्य से अन्य विषयों से चित्त को हटाना पड़ा विषयों से हो गया तो क्या होगा कि वहां दबे दब ना वह आपको पूरे पूरे ध्यान देंगे तो ये है की व्युष्टान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का प्रकट होना निरोधकालिक चित्र में होने वाला निरोध परिणाम है या चित्त में होने वाला निरोध परिणाम क्या है बोलो निरोध परिणाम किसने होगा चित्त में निरोध परिणाम किसने होगा अनिरोध परिणाम क्या है नीक्षांत संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उठना प्रादुर्भाव होना या प्रकार निरोध परिणाम हो गया और किस काल में होगा निरोध mm. काल में mm. वो इसमा काल में है ना निरोध काल देखा देखा। काल यानी कि वो हमारा संकल्प हाँ अरे वो हमने जो संकल्पक को विकल्प कह दिया है वहाँ पर संपर्ज्ञात और असंप्रज्ञात शब्दों का प्रयोग अच्छा रहता है हमने तो जैसे विकल्प को विकल्प निर्विकल्प कह दिया ना वस्तु पर किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये अच्छा है चलिए दसमा है ना कि की सत्य का निरुद्ध चित्त का निरुद्ध चित्त का पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित होना या निरुद्ध चित्त का पूर्ण शांत रूप से बने रहना संसारों के कारण होता है निरुद्ध चित्त कैसा रहना पूर्ण तो नवम सूत्र में कौन सा परिणाम कहा गया है नौर। नौर। परिणाम और यारों है में देखेंगे समाधि परिणाम नहीं। नहीं। चित्त का परिणाम क्या है कि ये सर्वार्थता का छय और एकाग्रता का उदय सर्वार्थता कर अनेकाग्रता अनेकाग्रता का मतलब छाग्रता का चिरोओ और एकाग्रता का उदय प्रादू समाधि में क्या होगा अनेकाग्रता रहेगी क्या होगा अनेकाग्रता का अनेकाग्रता का क्षय और एकाग्रता रहेगी तो क्या होगा एकाग्रता का तो अनेक सर्वाथता का अनेकाग्रता अनेकाग्रता और एकाग्रता मतलब अनेकाग्रता का छय और एकाग्रता का उदय ये चित्त का समाधि परिणाम है चित्त का क्या है समाधि परिणाम है अच्छा समाधि परिणाम ये ध्यान देंगे कि पूर्व सूत्र में क्या आया था गया में कौन सा परिणाम निरोध परिणाम और ये समाधि परिणाम अंतर समझेंगे कि निरोध परिणाम का संबंध है संस्कारों से क्योंकि उसमें क्या बताया था कि व्युष्टान के संस्कारों का अविभव होता है और निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो होता है तो निरोध व्युष्ठान ये निरोध परिणाम का किसके साथ सम्बन्ध है निरोध परिणाम का संस्कारों के साथ संबंध है और समाधि परिणाम का वृत्ति के साथ संबंध है अनेकाग्रता और एकाग्रता अनेकाग्रता और क्या है की तो एक विविध वृत्तियों का होते रहना क्या है अनेकाग्रता है और विविध वृत्तियों का न होना क्या है एकाग्रता है विविध वृत्तियों बित का होना विविध वृत्तियों का नाना प्रकार की दृष्टियों का होना अनेक आग्रता है और नाना प्रकार की दृष्टियों का ना होना एकाग्रता है तो बताएं कि समाधि परिणाम किससे संबंध रखता है समाधि परिणाम का संबंध है वृत्ति से और निरोध परिणाम का संबंध है संस्कार से अच्छा अब रुचुका था पर कुछ करना है नहीं हुआ तो खेल हम तो सोचे हो गया कोई बात नहीं करते हैं उसके बाद कैसा होता है ठीक है समाजी परिणाम में हाँ समाज चित्त का समाधि परिणाम क्या है ये है तो कथाकर्ष है समाज ये बारह सूत्र सूत्र का शुरू कर दिया था ना हाँ फिर करते हैं समाधि परिणाम के पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात पुनः प्रत्यय वाले तुल प्रत्यय है न इसका अर्थ है कि समान ज्ञानी या समान वृत्तियों का समान समान वृत्तियों का शांत और उचित होती रहना समान वृत्तियों का शांत और उचित होते रहना चित्त का एकाग्रता परिणाम है होगा समाधि परिणाम के पश्चात होगा समाधि परिणाम के पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात पुनः समान में वृत्तियों का शांत और उचित होते रहना ध्यान देना अब प्रत्येक प्रत्येक अर्थ वृत्ति या ज्ञान तो समाधि काल में ध्यय के आकार की वृत्ति रहती है या ध्यय का ज्ञान रहता है तो ध्यान देंगे चित्त भी कैसा है चित्त की वृत्तियाँ क्षणिक है यदि किसी ने चित्त को अपने आराध्य में अपनी आत्मा में एकाग्र कर दिया आत्मा में तो आत्मा का वृत्ति होती रहेगी तो वृत्ति क्योंकि क्षणिक है तो कोई दो घंटे समाधि में बैठा तो एक ही वृत्ति दो घंटे बनी रही या तो एक नाना वृत्तियाँ नाना वृत्तियाँ समझते एक ही आकार की अनेक वृत्तियाँ एक ही आकार की ठीक है दो घंटे समाधि में बैठा तो इसका मतलब है एक ही वृत्ति दो घंटे नहीं रही बल्कि एकाकार वृत्ति रही है जैसे प्रथम वृत्ति भी आत्माकार तो आत्माकार पृथ्वी भी ये मतलब हुआ प्रवाह रोज से एकाकृता ऐसा होता है। हाँ प्रवाह रोप ऐसी है ना वृत्ति क्षणित है ना क्यों ऐसा ना नहीं ना एक जैसी होती रहेंगी जल प्रवाह चलता है न जल का ही प्रवाह रहता है इस तो छड़ी है ना इसलिए अब यह है कि अन्य अन्य के आकार, भी के की वृत्ति ना होगा यही है तो क्या है कि समान वृत्तियों का शांत और उदित होते रहना है समान वृत्ति पूर्व वृत्ति शांत होगी और नूतन वृत्ति क्या उधर होगा लगे तो समाधि परिणाम के पश्चात फिर समान वृत्ति का शांत और उदित होते रहना चित्त का एकाग्रता परिणाम है चित्त का तो समाधि में चित्त एकाग्र बना रहता है ना तो एकाग्र बने रहने का मतलब क्या है स्पूल वृत्ति कहा है ना जब स्तुल नहीं कहते तो क्या होता वृत्ति का शांत और उठित होते रहना तो हर मनुष्य की पूर्ण वृत्ति शांत होती है उत्तर वृत्ति उचित होती है तो वो लेना है क्या समान वृत्ति लेना है ये चित्र का एकाग्रता परिणाम है देखें ये समाई चित्त कर है समाधि में लगे हुए चित्र का समाधि में लगे हुए चित्र का पूर्ण प्रत्यय शांत होता है प्रत्यय को क्या थे हाँ समाधि में लगे हुए चित्र की पूर्ववृत्ति शांत होती है शांत होती मतलब निवृत्त होती समाधि में लगे हुए चित्र की पूर्ववृत्ति शांत होती है तत्पिशा उलिखा तत्व दिशा उत्तरा उदिखा उसके समान उत्तरवृत्ति उदित होती है या उसके समान उत्तरवृत्ति का उदय होता है उसके समान उत्तर वृत्ति का उदय होता है लगीम उन्नतम ध्यान देना कि शांत वृत्ति किसकी होगी उधिक होगी है ना चित्थी। आ, उत्तर जो उत्तर वृत्ति है ना, ना। उत्तर वृत्ति और पूर्व वृत्ति कैसी होगी शांत और उत्तर वृत्ति उधिक होगी तो पूर्व वृत्तियाँ और उत्तर वृत्तियाँ सिक्ती हैं सित्पीटी है तो वही है कि दोनों स्थितियों में अनुगत रहने वाला दोनों स्थितियों में विद्वान रहने वाला एक स्थिति क्या है वृत्ति के शांत होने की वृक्ष के शांत होने पर एक स्थिति किसकी वृत्ति के शांत होने पर एक स्थिति और वृक्ष के उभर होने पर तो दो स्थितियाँ हो गई ना उभयोग करते हैं दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियों में अनुरने वाला कौन समाह चित्तम समाह में भेज रहे है तो जब अंगतम अर्थ है समाधि दोनों अवस्थाओं में अंगत रहने वाला समाधि में लगा हुआ चित्त पुनः है ना पुनः पुनः दोनों अवस्थाओं में दोनों दोनों स्थितियों में अनुगत रहने वाला अनुगतम अनुगत रहने वाला रह विद्यमान रहने वाला पुनः दोनों स्थितियों में विद्यमान रहने वाला एकाग्र शिक्ष तथे करते है वैसा ही कैसा ही एकाग्र ही होकर कैसा एकाग्र ही होकर समाधि एकाग्र ही रहता है कब तक आ समाधि भ्रषाद कर है समाधि टूटने तक समाधि पुनः लगाइए पुनः उभगतम चितम पुनः दोनों में दोनों स्थितियों में विद्यमान रहने वाला समाहित चित्त पुनः दोनों स्थितियों में विद्यमान रहने वाला समाहित समाह आ समाधि भ्रेसाद समाधि के भंग होने तक सफल एकाग्र एकाग्री समाधि के भंग होने तक एकाग्र ही रहता है कौन क्या दोनों स्थितियों में विद्यमान रहने वाला समाहित चित्त समाधि के भंग होने तक एकाग्र ही बना रहता है हो गया क्या खलुम धर्मिणा चित्त एकाग्रता परिणाम खालू वाक्य अलंकार में वाह धर्मी कौन होना ची होती चित्त की दृष्टि मतलब जो दृष्टि शांत हुई है वो भी चित्त की है और जिस वृत्ति का उदय हुआ है वो भी चित्त है तो दृष्टि हो जाएगी धर्म और धर्मी कौन हो, हो, है, है, हुआ है, धर्मी हो जाएगा हाँ वह या वह क्या अजम यह प्रथमायना है ना तो इसका अवैध परिणामा के साथ एकाग्रता परिणामा है एक वह या धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम तो आय से क्या लेना है हाँ परिणाम है ना? कैसा परिणाम एकाग्रता परिणाम किसका अच्छे से धर्म है कि धर्मी है है ना? या धर्म निकाग्रता परिणाम है बचिएगा कुछ बच जाएगा नहीं बचा जा गया हमको लगता है कि पूर्व पाद कुछ बात पाद में एक दिन का बाकी गया था परिणाम अब देखिए यहाँ पर लेना है जो पहले के सूत्रों में तीन परिणाम आए हैं कौन कौन परिणाम आए हैं बोलो निरोध परिणाम समाधिक परिणाम और एकाग्रता परिणाम आए ना तो पूर्ण में कहे गए तीन परिणामों के द्वारा पूर्ण में कहे गए तीन परिणामों के में जो तीन परिणाम कहे गए वो किसके परिणाम है चित्र के चित्र के परिणाम है ना तो पूर्ण में कहे गए तीन परिणामों के द्वारा भूत तथा इंद्रियों में भूतों तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों का व्याख्यान हो गया या हो गया ध्यान देंगे पंथभूत है ना और इंद्रियां कितनी है एक मन को लेकर अस इंद्रियां होंगी ना पंथभूत होंगे तो भूतों में भूत और इंद्रियों में तीन परिणाम होते हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कौन कौन पर से इंद्रमा धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम तो धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों का कथन हो गया किसके द्वारा कथन हो गया एक मिनट दोबारा देखो धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये किन्ने होते हैं जूतों में और भूतों और इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और समाजी परिणाम का नहीं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का कथन हो गया व्याख्यान हो गया किसके द्वारा तीन प्रकार के परिणामों के द्वारा मतलब पूर्व में कहे गए तीन प्रकार के परिणामों के एक होगा पूर्व के तिर भी गए परिणाम पूर्व कहे गए तीन प्रकार के परिणाम के द्वारा भूत तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम परिणाम और अवस्था परिणाम का कथन हो गया भूत और में होने वाला, पंचभूत हाँ इसलिए है ना वो बजन ऐसा है ना कि यहाँ पर देखो जैसे दो करोड़ बचने पाननीत सूत्र है यहाँ पर दो दी दो और एक मिलाकर कितना होता है तो कहते हैं जो एक ऐसा द्विवचन नहीं होना चाहिए होना चाहिए है ना नोभचन होना चाहिए लेकिन वहाँ तो आचार्य ने द्विवचन का प्रयोग किया है क्यों किया है तो कहते हैं कि वहाँ पर द्वीप से क्या विवक्षित है द्वित संख्या क्या विवक्षित है एकत्र क्या है एक द्वी से द्वित संख्या विवक्षित है एक से एक संख्या विवक्षित है तो द्वित धर्म एक है धर्म ऐसे गो गो गो जो है ना सभी गो में रहता है गो तो रहता है तो गो तो गो तो अनेक तो तो हो सकते हैं पर गो तो कितना होगा बताए धर्म गो तो एक ही होगा तो उसी प्रकार अनेक वस्तुओं को एक एक एक दिनों तो प्रत्येक वस्तु अनेक हो सकती है पर एकको कितना होगा अच्छा दु कितना होगा उसी प्रकार संख्या संख्या के आश्रय व्यक्ति दो होंगे द्वित संख्या के आश्रय व्यक्ति दो होंगे तो द्वित कितना होगा द्वित संख्या एक ही होगी संख्या के आश्रय व्यक्ति क्यूँ होंगे व्यक्ति तृत्व संख्या कितनी होगी तो वहाँ पर प्रयोग सूत्र है द्वी का अर्थ वहाँ पर द्वित और एक का अर्थ क्या है एकत्र संख्या और एकत्र संख्या अब संख्या होंगी इसलिए वहाँ पर द्वित संख्या प्रयोग हुआ है बात में तो वहाँ पर एक से और से एक विवक्षित होने के कारण भी हुआ है और यहाँ पर भूत से भूतत्त तो से से नहीं है, नहीं। तो भूत कितने है? और इंद्रिया कितनी है एक आश इसे गोवचन जाएगा यदि भूत से भूतत्व इंद्री से इंद्रिय सुवक्षित होता या तो भूत एक होता इंद्रिय एक होती तब विवचन आता यदि भूत एक होता है और इंद्रिय एक होती भुषे। भुषे। एक एक तो टिक न होता भूगण एक भूत एक इंद्रियो मिलाकर नहीं जाता तो ऐसा तो नहीं है भूत भूत भूत आने है और भूतों तथा इंद्रियों में तीन प्रकार ये भूत का तथा इंद्रियों में होने वाले चरण परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का हो गया न्याय शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं हम एक बात प्रखंडता बताए देते है न्याय शास्त्र में एकादश इंद्री नहीं गई न्याय शास्त्र में ज्ञान इंद्रियों के लिए ज्ञान इंद्रियों को ही इंद्रिय कहा जाता है जो तो ज्ञान के साधन है ना त्वके, ए, र, क्या चक्षु रचना चक्षु रचना और स्रोत पांच और एक मन पाँच बहिंद्री और एक अंतर इंद्री छह के लिए ही छह को ही इंद्रिय कहा जाता है वापि पापाय और कोई नहीं अब जो नहीं कहा जाता है वो कहते हैं दृष्ट नाल जो जो है ना वे क्या है की हस्तपाद आदि इनसे अत्य तो कोई इनमें अत इंद्री इसमें कुछ रहती नहीं इंद्री को अति मानते हैं ना कि नहीं।, तो नहीं रहती नहीं आई कहते हैं वाद प्राणी पादायु उपस्थित जो इंद्रियां नहीं है जो हाथ दिखाई देता है इससे अतिरिक्त इसमें कोई इंद्री नहीं है अशांत योग और वेदांत यो में इंद्रिया इनको मानते हैं उनके अनुसार ये जो बोले फेरे नहीं मतभेद है समझ ले और सूक्ष्म शरीर की परिकल्पना न्याय वैसे दिखर्शन में नहीं है ऐसे आता ना अष्टांत में सोलह तत्वों का अठारह तत्वों का वेदांत वेद में तत्वों और सूक्ष्म शरीर होता है, इस मरने यही चला जाता है। और स्कूल होते हैं सूक्ष्म शरीर एक ही बना रहे जीवात्मा आता जाता है तो सूक्ष्म शरीर की परिकल्पना न्याय शास्त्र में नहीं है न्याय शास्त्र में मन से ही निर्वाह हो जाता है क्योंकि और जो मन है ना मन है ना मन से ही निर्वाह हो जाता है बस नहीं है मन अड़ू है ना जूठ भी वो है तो जूट का आना जाना नहीं होगा कि वो का मन के आने जाने से उपचार से उसका आना जाना मन से है ना मन के आने जाने से उसका आना जाना उपचार से कहते तो मन के आने जाने से और जब ये मानी है तो मन के जाने से पाँच इंद्रियों को जाना नहीं नहीं नहीं द्वारा थोड़ा और संशोधन के लिए जो हमने बताया मतलब वासिकार न्याय जैसे इंद्रिया कितनी है बाय वो अंतर इंद्री मन और से अच्छा लेकिन एक बात ये भी आप सुन लेना कि उसमें केवल स्रोत इंद्री जो व्यक्तमान थे आकाश न करना कर्ण और आकाश है कर्णवर्ती आकाश यात्र इंद्री है तो आकाश भी के कारण नित्य है और सभी इंद्रिया उनके यहाँ से अनित है ये भी एक बात बताई देते हैं और शांति योग और वेदांत में क्या है सुख की कि घटक इंद्रिया है तो इंद्रिया उनके यहाँ जो है शरीर के नश इंद्रियों का नष्ट होता है शांति योग और वेदांत होने वहां पर रहेगी है ना या तो कोई वो छोड़ तो उसकी उसके साथ इंद्रियों का समझ नहीं रहेगा किसी के मुक्त होने तक या तो फिर तक बनी रहती है मुझे बताई सुनिए तो शरीर के नाच इंद्रियों का नाच कान की और वेदांत मत में है अच्छा और यहाँ पर न्यायिक मत में क्या है मन को छोड़ कर के जो पंच ज्ञान इंद्रियों को तो मानते हैं पंच क्या मानते हैं ज्ञान इंद्रिय तो इनको नित्य नहीं मानता है देव के नाथ ऐसी ना। ये न्याय से और समझ लेना क्यूँकी पृथ्वी जल से जु के दो दो विभाग किए हैं क्या है की परमाणु रूप और कार्य रूप है ना तो कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु अनित्य है और परमाणु रूप पृथ्वी जल तेज वायु नित्य है तो परमाणु रूप कैसा है पृथ्वी जल तेज वायु नित्य है और कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु अनित्य है जिसमें की जो तीन भेद करते हैं ना क्या विषय शरीर इंद्रिय विषय तो शरीर इंद्री और दिशा ये जो तीन वेद करते हैं ये कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु के हैं या तो परमाणु रूप के। तो जब कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु के तीन भेद हैं कौन कौन तो तीन भेद तो कार्य के, के जब तीन भेद है ना तो शरीर तो शरीर तो शरी कैसा है अनिश्चित और इंद्री भी कार्य रूप से, जलते हो से, तो से कार जाता है।, है ना से से तो फिर क्या केवल मन नित रहा है ना तो उसने क्या कल संखाद उपलब्धि होना है और आगे प्रति आत्मा प्रत्येक आत्मा के प्रति वो नियत है निश्चित है किस देखे देखे देखे देखे। हाँ हरिओम डॉक्टर जी कहाँ सा हुआ था अभी सूत्रार्थी हुआ ना क्या बताया मैंने अच्छा नहीं नहीं हम हाँ, उधर आपको ले गए नैवे से में ले रहे हैं आपको तो बताइए इंद्रियां जो है ना छह हो गई ना उसमें नित्य कौन है केवल हाँ हाँ और मन ठीक कह रहे हैं स्लोत्र और मन अच्छा स्रोत में तो आकाश रूप, रूप होने से है तो वो कहीं आती जाती है तो फिर जो है ना की जब मरने पर जो जीव का आना जाना कहा जाता है तो वास्तव में कौन आना आता जाता है उनके मत में है ना जीव तो विभू मान लिया ना उन्होंने तो आता जाता कौन है मन के आने जाने से शरीर नहीं है अच्छा स्रोत्र तो की भू है ये होने में भू है वो तो जो आएगा जाएगा नहीं जहाँ कर्ण विवर बना वही तो हो जाएगा अच्छा ये बात तो मेरी समझ से ये की नहीं है लेकिन जरूरी ज़रूरी थी ना शायद इस तरह का कर्ण मेरे को आपको तो नहीं मिलेगा इसलिए हमने आपको प्रसन्नता समझा दिया भूत इंद्रियों को लेकर इंद्रियों में पहुंच दिया इस तरह से नहीं मिलेगा तो अब है ना अब वेदांत में क्या कहते हैं पंचीकरण ठंडी को संसद में आता है पंचीकरण और सांख्य योग के ग्रंथों में पंचीकरण लेकिन इतना जरूर है ये जो दिखाई देते हैं ना पृथ्वीजन आकार जो मूलभूत जो पच्चीस तत्व है ना, है ना? नहीं? नहीं। पुरुष क्या है अभी पच्चीस मत पुरुष है ना और प्रकृति के कितने विभाग करते चौबीस विभाग करते उन चौबीसों के अंतर्गत जो पंचभूत आते हैं तो दृश्यमान पृथ्वी जल से आकाश हुए भूत है क्या ये तो क्या है भौतिक है भौतिक समझते हैं? भूतों के कार्य को भौतिक कहते हैं जिसको हम लोग में पृथ्वी कहते हैं तो शांत योग सिद्धांत के अनुसार भूत नहीं है बल्कि क्या है भौतिक है भौतिक है मतलब भूतों का कार्य है, है ना? जल कहते हैं वो क्या है भौतिक का है जल का कार्य भूत नहीं है बल्कि भौतिक है वो भौतिक मतलब समझे तो शांति की दृष्टि से इनके लिए भौतिक शब्द का प्रयोग होता है और मैदान की दृष्टि से ये इनको पर... तो आप भौतिक भी दे सकते हैं नहीं तो ज्यादातर पंचीकृत भूत का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे बोले ये पंचीकृत भूत है और इसके पहले जो पंच है वो अपीकृत है हाँ वो अपीकृत है ठीक है अब कुछ सिद्धांत में पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है लेकिन भौतिक को कहते ही हैं। और जब तो भौतिक कहते हैं तो भौतिक कहने के मिश्रण तो है ही। गया। है तो उसका प्रयोग नहीं है तो ये हो गया भूत और इंद्रिय हो गया और आकाश भी जो है ना जो दक्षण शास्त्रों में आकाश आता है वो वैज्ञानिक जिसको आकाश समझते है वो आकाश नहीं है अब आकाश वैज्ञानिक कहते हैं रिक्त स्थान को अवकाश को स्पेस अवकाश स्पेस जो रिक्त स्थान है उसको वैज्ञानिक कहते आता है। अब शास्त्रों के आधार पर देखो गिलास में आकाश है कि नहीं है जल भर दो तो आकाश है? शास्त्र शास्त्र के आधार पर आकाश है विज्ञान के आधार पर नहीं हो रिक्त स्थान को आकाश कहते हैं। रिक्त नहीं रहा लेकिन हाँ जो स्पेस को कहते हैं ना आकाश तो जब जल भटती है तो स्पेस नहीं रहा जब शास्त्र के अनुसार उसमें आकाश है पर में जल आ गया आकाश जो है ना आकाश से ऐसा ही नहीं है। देखो गिलास में जल आने पर भी वायु है ना वायु से भी सूख लूट है आकाश आकाश एक ऐसा है कि जैसे की जहाँ दीवार है वहाँ जिस स्थान पर दीवार है उस स्थान पर आप नहीं रह सकते हैं जो कठोर है इसका प्रतिघात आप स्वयं नहीं कर प्रतिघात होगा ना पर आकाश एक ऐसा भूत है उसका किसी से भी प्रतिभात नहीं होता है नहीं? तो जहां है ना तो जहाँ आकाश है वहाँ किसी को भी रहने में कोई बाधा तो वो आकाश ही बना रहेगा आकाश ही बना रहेगा कोई बाधा नहीं आएगा वायु आपके शरीर के अंदर भी है बाहर भी है जो वायु से आपके रहने में कोई बाधा नहीं है तो आकाश कैसे हो सकती है तो ये आकाश तो है सभी तो आकाश को नैयाई क्या कहते हैं बिहु देते हुए नैयाय बिहू देता है के थे हैं। जो ब्रमु दुण। है नहीं। और परिचिन तो तो तो वस्तु की होगी न इतना जरूर है की अन्य सभी को अन्य पृथ्वी आदि भूतों की अपेक्षा उसको व्यापक कहा जा सकता है कहा जा सकता है इनकी अपेक्षा जो सापेक्ष व्यापक तो है लेकिन वास्तव में व्यापक है क्या वो क्या है? सापेक्ष व्यापकता कही जाती है वास्तव में नहीं है। और जिसकी जि... और आकाश कावय है की निर्वयो है जब आकाश का संचीकरण होना जाता है पंचीकरण में विभाग बताया गया है ना तो विभाग निर्वयो हो हो का होगा निवियों का होगा सावियों का होगा तो संचीकरण के आधार पर फिर आकाश कैसा होगा सावय निर्भयो वस्तु की नहीं होती है है ना? आकाश भी सावय है न्याय में क्या आया कि वो आकाश को नित्य माना गया है तो नित्य माना गया है तो उसकी उत्पत्ति होगी नहीं होगी तो इसलिए उन्होंने क्या मान लिया आकाश को निर्भयो मानता है नहीं उत्पत्ति को नहीं मानता है उत्पत्ति नहीं मानता इसलिए विनाश भी नहीं लित्य मानता है उत्पत्ति सुनी जाती है विनाश भी सुना जाता है सावयोग ऐसा ऐसा समझ में बोलते रहेंगे आकाश निर्भय नहीं है अब आकाश एक भी नहीं है कैसे जो पृथ्वी जितनी है घट पृथ्वी है कटवी पृथ्वी है सब पृथ्वी है जैसे गो है ना तो गो व्यक्ति या गोस्वी ने एक है तो वही पृथ्वी यहाँ की पृथ्वी दूसरे देश की पृथ्वी पृथ्वी कटू पृथ्वी ये सभी पृथ्वी ये पृथ्वी ने एक होगी सुरुखता एक होगी जल भी सुरुपत्व एक नहीं है वायु भी आकाश भी तो जो आकाश को एक कहना और निर्वय कहना ये लोग कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं के है। लिए जब समझुट बात को लेकर करते हो समझाना किसी को सत्य से समझाइए समझा सकते हो तातर है ताकत बोल के समझाओ बोल के समझाते हैं आप क्यों उदाहरण देते हैं ऐसा है और आकाश कैसा है निर्मय है समझाने के लिए कहते हैं झूठ बोलते हैं ऐसा योग में ऐसा जाता है ये तो बता दिया सूत्रार्थ हो गया एक पंक्ति देखेंगे एक पूर्वोक्तना चित्र परिणाम भूतेंद्रियु ना। धर्म परिणामो लक्षण परिणामों अवस्था परिणामों से उक्तों के दिख्या अच्छा आत्म तो साक्षात्कार की चर्चा सभी साक्षात्कारों में सभी शास्त्रों में आती है और वेदांत में तो यही मुख्य है अगर सबसे सूच उत्त आत्मा ही तो है अच्छा तो ध्यान देना सूचत्व के साक्षात्कार के पहले उसकी अपेक्षा स्कूल तत्वों तो का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा होगा। तो सबसे सूच तत्व तो कभी तो पहचान में आएगा नहीं। कि भाई इससे स्कूल ये है उसकी अपेक्षा सूक्ष्म ये है हम संसार अनेक पदार्थों को देखते हैं तो पता चलता है स्थूल है सूक्ष्म है आत्मा का स्पष्ट साक्षात्कार होगा तो भिन्न होगा तो, हो तो उसकी अपेक्षा अन्य स्थल पदार्थों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे जानेंगे, जानेंगे। अब जैसे देह है दे दे दे काम हो करते हैं तो, तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है अब भिन्न आत्मा का लेकिन यदि सूक्ष्म पदार्थों का ठीक ठीक -थिक साक्षात्कार नहीं है तो इंद्रियों को भी आत्मा समझ सकता है समझ सकता है ना अच्छा अब वाय से भी अंतर क्या है मन है उससे भी अंतर अंतर बात आती है ना मेरा मतलब है सूक्ष पदार्थों के साक्षात्कार के पहले उसकी अपेक्षा स्कूल पदार्थो का साक्षात्कार होता है तो अब जो योग शास्त्र में इसीलिए क्रमिक साक्षात्कार की है बात है ना ध्यान से उसने क्या कि जिसको ध्यान से स्पष्ट दिखाई देगा देश अलग मैं या देश अलग या इंद्री है ये शिक्षु इंद्री है ये ये चिक्षु है क्या ये ये ये ये है है है है और ये ऐसा है तो कितना अच्छा लगता होगा जो अपने को होगा तो, तो कुछ ना कुछ जो है ना साक्षात्कार करके प्रक्रिया टेक्निकल होनी चाहिए होगी तो नहीं तो वेदांत वगैरह सौ वार्षिक ज्ञान में रहेगा ज्ञान ज्ञान अनुभव अब जितने बड़े आचार्य थे सब ज्ञानेश्वर महाराज बड़े योगी थे शंकराचार्य बड़े योगी थे क्या सब का एक पर काया प्रवेश किया है ना उनके जीवन में आता है बड़े योगी सिद्ध हुए थे तो वो सब अनुभव में आते हाँ अनुयायी संप्रदाय जाते हैं अब जितने महापुरुष हुए है जितने आचार्य हुए जितने महापुरुष हुए सबका एक ही रखे था कि ये जो संसार में जो घृणा और राग द्वेश फैला हुआ है इस वातावरण को समाप्त करके सबको परमात्मा से जोड़ना सब आचार्यों का लक्ष्य एक ही था राग द्वेश घृणा भेदभाव को समाप्त करके सबको परमात्मा से जोड़ देना और बाद वाले उनकी अनुयायी उनके नाम पर एक एक संप्रदाय एक एक संगठन और एक एक दलबंदी खड़ी कर देती है वाले आचार्यों का ये उद्देश्य नहीं है वो जो भगवान से जुड़ने के लिए बाद में एक एक के नाम पर एक एक जो है तो ये सब वो है ना कि भगवान सबके हैं सबके लिए हैं उनके यहाँ कोई जितने भेदभाव कोई किसने खड़े की है मनुष्य खड़े आप इस के है, संप्रदाय के हम इस संप्रदाय के अंतर्दाय संप्रदाय क्या होता है भगवान तो सबको भेज देते हैं कर्म संस्कार तो भाई सबके अलग अलग है उसके कारण क्या है कि साधना में टकराव होता है संस्कारों से मेल नहीं होता है तो ये सब यही है तो अब देखो एक सूत्र की एक प्रति देखेंगे सूत्र भास्कुर आयु व्यतेन का पूर्वोक्तना चित्त पूर्व पूर्वोक्त चित्त परिणाम धर्म लक्षण अवस्था रूपेण लगाइए पूर्व में कहे गए धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप चित्त के परिणाम से पूर्व में चित्त के परिणाम कहे गए है ना तो पहले लिख्या परिणाम समाधि परिणाम हो एकाग्रता परिणाम इनमें से प्रत्येक के तीन रूप ये अच्छा आप शब्दार्थ लो, बाकी कल समझा पाएंगे है ना पूर्वोत्तर धर्म लक्षण अवस्था रूप चित्त के परिणाम से भूत तथा इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को कहा हुआ जानना चाहिए व्याख्या का है ना इसका उठता विदित व्यास कल कर देंगे है? कल कर देंगे किंतु समझाना पड़ेगा ओम पूर्ण पूर्णिम क्षोण बुद्ध्यूर्ण ना <कषणिण>